स्मृति नमामि भगवत करुणा शंकरम लोक शंकरम भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश सहस्त्री शिष्य को श्रुति वाक्य को सहारा लेकर करके कैसे तत्व तो साक्षात्कार हो सकता है सीधा सीधा उसी को इसमें समझाया प्रश्नोत्तर के माध्यम से तो शिष्य आया बोला कि मैं तो संसार सागर में मध्यमान एक जागृत सप्न सुन सुख दुख भोगने वाला हूँ पर संसार हो हो सकता है? पूछने बोलते हैं तो तुम कौन? तब बोलते हैं कि मैं जो नाम वाला है संसार नंदगी हूँ मैं उनका शिष्य हूँ मैं शास्त्र अच्छा संसार उस पर कौन जाना चाहता है तो तो तो पे जाएगा जाएगा और तुम्हारी मन में इच्छा है है है कि कि कि तुम उस पार पे उस पार पार जाओगे कौन होगा वो तो जो क्या होता है कि जैसे से हमें पता लगता है कि कर्म करके उपासना आदि करके हम स्वर्ग लोग अथवा ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं इसी प्रकार कुछ करके हम कुछ ऐसा लोग जाएंगे संसार सगर से पार हो जाएगा तो संसार से पार करने के लिए तो कई जगह दिखाई देते हैं पार स्वर्ग भी संसार से पार है ब्रह्मलोक भी संसार से पार है जबकि वेदांत में कोई लोक नहीं अथा हम इसमें बोल समझ सकते हैं कि आत्मलोक भी संसार से पार है तो कौन से संसार के पार तुम जाना चाहते होते तो जहा पे जाके फिर हमेशा के लिए फिर आना नहीं पड़ेगा नहीं तो कहाँ पार हुए फिर किना पड़ेगा ऐसा नहीं हम चाहते है कि जहाँ पे जाने के बाद फिर आना ही नहीं पड़ेगा अच्छा, पर तो शास्त्र दिखाते हैं स्वर्गलोक से भी वापस आना पड़ता है ब्रह्म लोक से भी वापस आना पड़ता है तो ये तो नहीं चाहते यानी कि एक मात्र आत्म से जब जीत को समस्त वाचना निर्मूल हो जाते हैं तब तो जाकर करके वो अपना स्वरूप में स्थिर होता है और ये स्वरूप में स्थिर होना ही सागर से पार जब तक वाचना अंदर में रहेगा वासनाओं को पूर्ति के लिए सूक्ष्म शरीर को एक नया नया सूक्ष्म के ऊपर हुआ है तो सूक्ष्म शरीर को नया नया, नया शरीर मिलेगा और वासनाओं के अनुसार यही क्रम अनादि परंपरा से चलता आ रहा है यदि इस चेन को तोड़ना है इसको तो काट कर, कर बाहर निकाल के तो क्या करना पड़ेगा केवल आप स्वरूप को ठीक से अगर हम जानेंगे समझेंगे में हैं। है भाव रोग है अच्छा से दीर्घतम रोग है और इस दीर्घतम रोग से बचने का उपाय है आप निकालना दवाई इसका यही है दवाई कि निरंतर वेदांत सामने क्या यही मेरा स्वरूप है जिसको सामने मेरे को मतलब संबंध है जिसका साथ में मेरा अपना है पीछे भी और कुछ है इस प्रकार से जो हमेशा विचार मन में हम बना के रख सकते हैं तो तब क्या होता है कि तो आत्म आत्मस्वरूप की अपोक्ष अनुभूति होती है मतलब हम जानते हैं शास्त्र करके हम समझा की मैं आत्मा क्या वस्तु नहीं होते तो शरीर कोई कोई आत्मा मानते हैं कोई मन है कि देखो, तुम एक बोध स्वरूप हो तुम्हारे अंदर बोध रूपी क्रिया नहीं है ये जो अपने को जानने के लिए सामान्य रूप से हमारी एक प्रवृत्ति होती है कभी कोई वस्तु का हम जानना चाहते हैं तो हम इन जिस प्रकार विषय को जानते हैं इसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से उसको जानने का कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि शास्त्रों गुरु शास्त्रों में उससे हो जाएगा। नहीं ये भी बात नहीं है क्योंकि वो एक पद्धति है परंतु पद्ध, वो आत्मज्ञान नहीं परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष अनुभूति तो इससे अलग हटके ऊपर का, का है तो हम पहले उसको इंद्रियों की तरह जानना चाहते हैं इंद्रियों के द्वारा जानना चाहते तो जो संभव नहीं है विपरीत तो इंद्रियों को करके करके जब उसको जो जो है है मन मन से जो है, हम, हम आप तो भगवान की चिंतन करेंगे तब धीरे धीरे जाके सहज हो जाता है विष्णु शास्त्र नाम में भगवान की एक नाम आता है जोग योग शब्द की अर्थ लिखते हुए भगवान शंकराचार्य लिख रहे उसका अर्थ में कि ज्ञानी संयम मनोधि निरुद्ध एकात्म चिंतन योग जीवात्मा परमात्मा ये जो जीव और परमात्मा के एकत्व चिंतन ये सबसे श्रेष्ठ योग है परंतु वो योग आप कम कर कब कर पाएंगे जब समस्त कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो मन सब संयमित होगा तब जाकर को चिंतन में मन लगता तो है योग शब्द करते करते भगवान भाषा का लिख रहे जीवात्मा परमात्मा एकात्मता के चिंतन है यही योग है तो इसी को जो है यहाँ पे शास्त्र के सारे बोल रहे हैं कि देखो ये जो बोध स्वरूप आत्मा है उसमें कोई बोध क्रिया नहीं है सामान्य रूप से हमें जब इंद्रियों के माध्यम से कोई विषय संबंधित ज्ञान होता है तो हमें लगता है कि प्रामाणिक ज्ञान हुई और जब आत्मसंबित ज्ञान तो हमें इंद्रियों के माध्यम से होता नहीं है तब तो हमारा शंका रह जाते हैं है? तो समझ में नहीं आ रहा क्यों समझ में नहीं रखे कोई विषय रूप में तो नहीं समझ में आता है इसलिए ऐसा लगता है परंतु यही ज्ञान मतलब इससे के अनुपुनिषद में कहा मतम मतम जस नशा मतलब ये ज्ञान जो ज्ञान ऐसा मैं विषय रूप में नहीं जाना परंतु नहीं जाना ये बात भी नहीं है आत्म ऐसा स्वरूप है इस प्रकार ज्ञान आत्मज्ञान उपाय पे दो प्रकार की बोध होती है दृष्टि दो प्रकार की है एक होता है अनित्य दृष्टि एक होता है नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि जो आंख के द्वारा बाहरी विषय को हम देखते हैं इसी प्रकार समस्त इंद्रियों का एक अनित्य विषय है और उस समस्त इंद्रियों के विषय को नित्य रूप में देखने वाला एक नित्य दृष्टि है वो नित्य दृष्टि है की है जो प्रमाता की दृष्टि को देखते रहते हैं ज्ञान होगा तब यहाँ पे बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये जो बोध स्वरूप आत्मा है यहाँ पे कुछ क्रिया होना संभव नहीं है परंतु जिसके रहने के कारण इंद्रिया मान बुद्धि व्यापार करके कोई वस्तु का सर्वज हो जाता है बाद में है। अब जब आपने कोई नहीं जान पाया तो सर्वज्ञ कहा से होगा जो आपने कोई नहीं जान पाया कहा से होगा बोलते यही तो बात है की जब तुम्हारी इस प्रकार के ज्ञान होगा तो आप देखोगे क्या कि समस्त वस्तु तो आत्मा के ऊपर ही कल्पित है आत्मा से भिन्न करके कुछ नहीं है पर पर उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष का कुछ प्रारब्ध की वजह से कुछ दिन एक तो रहता वास्तव का तो कुछ नहीं रहता परन्तु वो समझ रहा था कि जो है ये जब तक हम प्रमाण के द्वारा नहीं जानेंगे तब तक तो ज्ञान नहीं होगा कि प्रमाता को भी हम प्रमाण के दरा जानना चाहते हैं तो प्रमान के के है। जब हम उसको नहीं जान पाएंगे तो हमारे प्रमाता का तो ज्ञान हुआ ही नहीं ये मन में भाव रहा तब जब उस विषय को हमने विषय रूप में ठीक से नहीं समझ पाया तो मैं हम आत्म ज्ञान कैसे होगा मतलब दुख कैसे मिटेगा तब ऐसे ही मतलब ये प्रमाता की ज्ञान विषव रूप में नहीं होगा प्रमाता की ज्ञान जो है रहने के कारण इसको इस रूप में होगा ये और तभी जा करके आपने पूरा व्यापकता भी समझना ता सिद्धा समझ तारी आत्मन प्रमात्सिद्ध इसलिए प्रमाता सत्याण निरपेक्ष है प्रमाता, है। प्रमाता को प्रमाण के द्वारा नहीं जाए प्रमाता मतलब साक्षी को बोलना चाहता है यहाँ पे उसका प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता है और अभाव परंतु यह है जो ज्ञान होता है ये आप जो सोच रहे हो कि इंद्रजीव का द्वारा विषय जो ज्ञान होता है वो मतलब तो थोड़ी देर के जो तो अनित ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञान है और जो तो नित्य तो ज्ञान स्वरूप है उसको हम नहीं जान पा रहे है। मतलब विषय इसलिए बैठा हुआ है इंद्रियों के माध्यम से जो भी कहना तो बोध क्रिया रूप होता है आज यहां से शुरू होगा प्रमा तो प्रमाण अपेक्षा सिद्धि तुमको ऐसा लगता है चलते ये जो साइन प्रमाता है जो समस्त कुछ को जानते हैं शास्त्र बोलते हैं विज्ञात और जो सब कुछ जानने वाले हैं उसको तुम कैसे जानोगे और अपने जो सब कुछ मनन करने वाला है उस सबको मनन करने वाले को तुम मनन नहीं कर सकते हो जो सबको जानने वाला है सब कुछ जानने वाले को तुम विषय रूप से नहीं जान सकते ये प्रमाता मान लो प्रमाण की अपेक्षा से होगा मतलब क्या हो जाएगा जाएगा तो। दृष्टा भी दृश्य बन भी देखेगा यदि ऐसा होगा कोई दृश्य सिद्ध ही नहीं हो पाएगा क्योंकि जो स्वयं देखने वाला है वो देखने वाला का जो तुम दृश्य बना दोगे तो दो दोष आएगा एक तो कोई दृश्य सिद्ध नहीं हो पाएगा क्यों दो नहीं रह गया दूसरा दुष्टा को कल्पना करेंगे तो उस दुष्टा को कहां से कहा तो अनावस्था दोष आते हैं इसलिए एक जगह पे आ करके आपको रुकना पड़ता है जिसको विषय रूप में नहीं जान सकते हैं परंतु जिसके रहने के कारण हर चीज को जाना जा सकता है वही जो है आत्मात्मा के गुप है आप देखो सामान्य व्यवहार में जो प्रमाता तुम्हारा कष्ट प्रमित शायद प्रमित प्रमित मतलब जानने की इच्छा कोई वस्तु को मतलब जानने की इच्छा किसको होता है जिसको प्रमाता कौन है जानने के लिए बोल रहे हैं प्रमाता समझना अपने में ढूंढो कि देखो ये जानने की इच्छा किसको हो रहा है मतलब देखने की इच्छा सुनने की इच्छा सुखने के किसको हो रहा है वो जिसको हो रहा है उसको प्रमाता कहा जाता है उसको प्रमाता कहा जाता है कि प्रमा तो प्रमाण अपेक्षा सिद्धि तब आप ये पूछो कस प्रमीक्षा को पूछो प्रमाण की अपेक्षा से यदि प्रमाता सिद्ध होगा तो ये मतलब है कौन ये किसकी किसकी कि, किस प्रमीक्षा हो रही मतलब जानने की इच्छा किसकी हो रही है जस प्रमीक्षा सऐव प्रमाता है जिसको इस प्रकार जानने की इच्छा होती है ना उसको प्रमाता ऐसा माना जाता है उसको तुम सीधा सीधा नहीं देख सकते हो तो पर व्यवहार करते समय जो अपने आप में प्रमात्र विषय हमेशा ध्यान देखना ये चीज जब किसी व्यक्ति को जानने की इच्छा हो रहा है तो वो हो तो प्रमिश्य, प्रमिश्य, प्रमिश्य, ना रहा है न, वो क्या होता है अपने से भिन्न वस्तु संबंधित जानने का इच्छा होता है कभी भी अपने को जानने की इच्छा नहीं होता जब किसी व्यक्ति को कोई चीज जानने की इच्छा होती है तब आप सामान्य रूप से वो अपने से भिन्न वस्तु के जानना चाहते हैं क्यों प्रमात्र नित्य सिद्ध है आप जब प्रमात्र का जानने की इच्छा होगा तो आप तो आत्मग्नता सामान्य व्यवहार में बोल रहे सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि अपने से भिन्न वस्तु को जानू देखू सीखू समझो बस यही लगा हुआ है इसलिए प्रमाता को विषय रूप में नहीं जाना यदि प्रमाता को विषय करेगा ना तो फिर अनावस्था दोष आ जाएगा क्योंकि जो सबको जानने वाले हैं उसको जानने के लिए कोई जग जानने वाला चाहिए फिर उसको जानने के लिए दूसरा अनावस्था दोष आ जाएगा हर जगह भी यही चीज जो है लागू होगा इसलिए बोलते हैं प्रमात्र विषय ते यद प्रमाता को विषय करने वाला प्रमित मतलब जानने की इच्छा होगा तब क्या हो जाएगा अनवस्था प्रसंग क्योंकि जो प्रमाता है उप दृश्य बन जाएगा और उसको जानने वाला कोई वो प्रमेय बन जाएगा प्रमाता प्रमेय बन जाएगा दुष्टा दृश्य बन जाएगा फल तो उनको देखने के लिए कोई एक दुष्टा को चाहिए इसीलिए शास्त्र बोलते हैं नष्टा दुष्टा तो एक ही है उससे भिन्न को दुष्टा नहीं है और उस दृष्टा को तुम अपने दृष्टि से देख नहीं सकते हो परंतु दृष्टा को समझा जा सकता है इसलिए प्रमातो त समझा रहा है उसको देखना चाहोग जो देखना चाहता है उसको रखो और प्रमाता को देखो फिर उसको अनावस्था दोष अनावस्था दोष ने उसको कभी क्या होता है मन मूल को ही उच्छेद कर देता है मूल को ही इच्छित कर देता है अपने से भिन्न वस्तु की जानने की इच्छा होता है तो जैसा होगा तब क्या हो जाएगा तब प्रमाता आपसे भिन्न हो जाएगा आपको जानने वाला अपना होगा। इस प्रकार से करते, करते का तो अंत नहीं हो पाएगा के माध्यम से नहीं जाना जा सकता क्यों क्यों क्यों उसके पढ़े है इस प्रकार से लोक ही प्रमेयम नाम लोक में ये देखा जाता है प्रमे मतलब जिसको हम जानने की इच्छा करते हैं नाम प्रमातु, प्रमाता का जानने वाले का इच्छा स्मृति प्रयत्न प्रमाण जन्म प्रमेय वस्तु तो क्या होता है कि जो हमारे प्रमाता का कुछ इच्छा इच्छा होता है और होने के बाद उसको जानना अथवा उसका कोई स्मरण होगा कोई पहले उसको देखा था वो क्या है उसका अथवा फिर उसका कोई प्रयास फिर प्रयास के बाद प्रमाण की प्रयोग और उससे उत्पन्न होता जन्म व्यवहित सिद्धति प्रमेय वस्तु होता होता है, वो हो, हो होता है। वो अपने से होकर परंतु प्रमाता तो अपना स्वरूप है इसलिए प्रमाता कभी भी अपने से व्यवधान होकर सिद्ध होगा ही नहीं स्वरूप तो करके सिद्ध होगा इसलिए लोके ही प्रमेयम नाम प्रमात प्रमाता का जानने वाले का इच्छा स्मृति प्रयत्न प्रमाण कोई भी जन वैतम सिमरण होगा फिर प्रयासपूर्वक तो इंद्रियों के माध्यम से तक ज्ञान उत्पन्न होता है ना उन्नता इसके विषय भिन्न नहीं है सात जगह पेशा अवगति प्रमेय विषय इस प्रकार से प्रमेय विषय सम्बन्धित जो बोध होता है ऐसा ही करके अपने से व्यवहित हो करके होता है ना प्रमातु का जानने वाला प्रमाता को जानना प्रमाता अपने से भिन्न करके स्वच्छ स्वयं मैं अपने आप अपने को न से भिन्न करके, करके मैं अपने को जानना होगा तो अपने से भिन्न करना पड़ेगा तो मैं क्या अपने को अपने से भिन्न कर सकता हूँ यदि अपने को अपने से भिन्न कर रहा हूँ तो स्थूल शरीर हो सकता है सूक्ष्म शरीर हो सकता है परंतु वो तो मेरा शरीर है परंतु तो मैं जो अपने तो शरूप जो अथवा साक्षी उसको मैं अपने से अलग कर ही नहीं सकता हूँ इसलिए उसका ज्ञान जो भी हमारा किसी वस्तु का ज्ञान होता है प्रमेय रूप में दिखाई पड़ता है वो अपने से भिन्न होता है इस प्रकार प्रमाता को भी यदि हम जानना चाहूंगा तो जानने वाले को प्रमाता अलग करना पड़ेगा परंतु तो होना नहीं है प्रमाता तो हमारा स्वरूप है इसलिए परमात्ता का विषय संबंधित ज्ञान नहीं होता ऐसे नहीं समझना कि मेरे को आत्मक ज्ञान हुआ ही नहीं क्योंकि मैं तो इस प्रकार से जब ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ ये उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी नहीं आए ये ज्ञान हमेशा रहने वाला जन्म ज्ञान भी नहीं है परंतु केवल मतु नहीं समझ पाने के कारण हमें नहीं आए ये लगता है शास्त्र द्वारा जब उसको समझाया जाता है कि अरे तब जैसे अंतर्मुख होकर एक बार उसको समझने का कोशिश करते हैं ये मेरा स्वरूप ऐसा करके निश्चय होता प्रमातु प्रमाता सस्व प्रमाता प्रमा प्रमाता का प्रमाता को अपने से भिन्न करके जानना कभी भी संभव नहीं है कल्पना भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इच्छा देना स्मृति अथवा कोई विषय संबंधित ज्ञान इस प्रकार से इसको आत्म को जानने की इच्छा तो होती है परंतु अपने को अलग करके नहीं जान सकते स्मृतिश्च मर्तव्य विषय जो स्मृति होते है ना जो चीज हमने बाहर से देख रखा उसको स्मरण कर रखा अपने से भिन्न वस्तु तत्सम्बंध स्मृति होती है आत्म संबंध स्मृति भी नहीं होती है अब यदि स्मृति होगा तो शास्त्र से जितना सुना उस संबंधित होगा परंतु अपना स्वरूप जो स्वरूप तो है उसका स्मृति भी नहीं होती है, तो को है।, कर कर, होता है। जो स्मरण करने विषय है स्मरण करने वाले के विषय में स्मृति नहीं होता स्मरण करने वाला जिस चीज वस्तु के विषय में ध्यान रखा तो उसकी स्मृति होती है इसी प्रकार प्रमाता प्रमाता को आप प्रमे नहीं बना सकते जानने जो प्रमाता इसी प्रकार से जाना जाएगा कि जो इंद्रियो के माध्यम से नहीं जिनके रहने के कारण इंद्रियो सब व्यवहार कर रहे उसी को, उस वही हमारा स्वरूप तो है इसी प्रकार की भी भी। इच्छा या इष्ट विषय इच्छा किसकी होती है जो हमारा इष्ट वस्तु है जो हमसे भिन्न बाहरी वस्तु उस सम्बन्ध इच्छा होती है उस सम्बन्ध स्मृति होता है जो हमारे स्वरूप होता है वो हमारी इच्छा का विषय भी नहीं बन क्योंकि उसके रहने के कारण इच्छा हो रहा है तो हमें जो आत्मज्ञान की इच्छा होती है ये हम बोलते हैं जिज्ञास होती है ठीक है क्यों क्योंकि हम अपने को नहीं अपने से अलग हो ऐसा अभी क्रांति से प्रतीत हो रहा है कि जो हमसे अलग वस्तु होगा भगवान तो हमसे कोई अलग वस्तु है तो उस बगर भगवान के जानने की इच्छा होती है जब उधर घुमाते तो देखते है अरे भगवान तुम तो जानने जो वस्तु है ही नहीं वो तो हमारा स्वरूप होकर बैठा हुआ है स्वरूप होकर बैठे उसको विषय जानने मतलब विषय रूप से जानने यदि तो इस प्रकार आत्मा यदि हमारा स्मृति की विषय अथवा हमारी इच्छा की विषय हो जाएगा उसको देखने लग जाएंगे ना तो हर जगह पे जो है अनवस्था दोष प्रसंग आ जाएगा स्मृति इच्छा दो व इच्छावत विषय यदि स्मरण स्मरण करने वाला तो इच्छा के के, स्मर। के तो तो इसलिए ऐसा आत्मज्ञान ऐसा नहीं होता आत्मज्ञान हमेशा है केवल ठीक से समझना है विषय को मन को विषय को उठा करके वैराग को जब आते हैं उसके बिना नहीं होता उसके बिना नहीं होगा मतलब क्यों क्योंकि जब कभी भी करतृत्व तो भोक्तृत्व तो भोग इच्छा रह गया भोग इच्छा रह गया मतलब क्या होता है कि शरीर के साथ आत्मुद भोग कौन करेगा शरीर करेगा शरीर मैं हूँ मैं भोग करूंगा ये भी उच्छा होगा और मैं भोग से रहित एक असंग व्यापक ये भी एक साथ अनुभव होगा साथ नहीं हो सकता इसलिए इस मार्ग में यही सबसे कठिनाई है कि जो है महिला के तीव्रता नहीं आने पर वो अनुभव में नहीं आ पाता है तब आगे बोलते हैं प्रमात्र विषय विषय अवगति अनवगतो एव प्रमाता श्यत जब ज्ञानी उत्पन्न नहीं होगा तब तो कभी प्रमाता जानता आत्मज्ञान हुआ ही नहीं शंका होती है जब हमें कोई विषय को जानते हैं तब जाकर के तब तो ज्ञान उत्पन्न होता है मतलब इंद्रियों के माध्यम से विषय को देख करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रामाणिक ज्ञान होता है ये हमारी बुद्धि में बैठी हुई है आप जब हम प्रमाता को इस प्रकार नहीं पाया है कि प्रमात्र विषय अवगति अनुत्पत्त प्रमाता के विषय में बोध होना जो संभव नहीं होने पर तब तो क्या हो गया आत्मज्ञान कभी होगा ही नहीं कोई तो नहीं मन में आएगा शैलि से बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है ना अवगंत अवगतित अवगंतव्य विषय ये जो है वहां पे क्या है जो अवग अवगंता जो है बोध जो है वो बोध का स्वरूप बोध होकर बैठा हुआ इस प्रकार से ज्ञान होगा वो बोध का विषय के रूप में ज्ञान नहीं होगा जिसके रहने के कारण समस्त वस्तु स्वरूप है उसमें कोई बोधात्मक क्रिया नहीं है बोधात्मक क्रिया होगा तो अनित होगा वो बस्तु वो भी अनित होगा अरुनाश भी हो जाएगा और उसमें अनावस्था दोष भी आएगा उसको जब जानने का कोशिश करोगे इसलिए क्या है अवगुण विषय अनावस्था पूर्ण होगा जी तुम बोध करने वाले को समस्त बोध कर जिसका परमाता को जानने की इच्छा करोगे अथवा जो समय बोध स्वरूप है उसको जो जानने की इच्छा करोगे तब एक जानने वाला और आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा। केन्नत अनपेक्ष बोध स्वरूप आत्मा है ना अवगतिष्ठ आत्मनि आत्मा की जो बोध है कूटस्थ नित्वात्मा ज्योति ये कुटस्थ और हमेशा रहने वाला पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन घटना कम होना कुछ भी नहीं है इसमें हमेशा एक ही मात्रा में जो प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है और जो किसी जिसके जानने के लिए जिसकी प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं होती है इस प्रकार से आत्मा सिद्ध होता है इसलिए अवगतिष्ठ आत्मनि कूटस्थ आत्मज्योति कूटस्थ आत्मज्योति स्वरूप है वो और वो जो है उसके बोध के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है इंद्रियों की और फिर प्रमाता की अपेक्षा है, आत्मा भी है। इसलिए इस इंद्रियों के माध्यम से उसको नहीं जाना जा सकता अनपेक्षा व श्रद्धा जैसे की अग्नि अग्नि आदित्यधि उकाश हुआ जिस प्रकार अग्नि अथवा आदित्य की उष्णता अथवा प्रकाश क्या तो होता है तो उसका स्वरूप भूत होकर के विद्यमान रहता है उसका स्वरूप भूत होकर विद्यमान रहता है इसलिए उसको जो है तुम तो प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उसको प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता स्वयं तो प्रकाश है इसी प्रकार क्या है अग्नि अथवा आदित्य इसको हम एक भूत भौतिक रूप में देख सकते हैं आत्मा को ऐसा नहीं देखा जा सकता क्यों क्यों आत्मा उस प्रकाश का भी आत्मा है स्वरूप अग्नि अथवा सूर्य सूर्य प्र, प्र, प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्र? पे कि जो है, जैसा अथवा प्रकाश की स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा को प्रकाशित करने के लिए दूसरा किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है अवगति चैतन आत्मा ज्योतिष सार्थ तो ये अनुभवत भी मतलब इंद्रियों की इंद्रियों विषय से ज्ञान उत्पन्न होता है इस प्रकार अनित ज्ञान होता तब तो उसको जानने के लिए कोई दुष्ट आत्मा को चाहिए था तब तो वो स्वार्थ नहीं होता परार्थ हो जाता संघात के अवय हो जाता हो परार्थ हो जाता हो के लिए होता अपने लिए नहीं हो पाता ये पहले बोल कर क्या जो होता होता है के लिए दूसरे तो उसको, उसको को चाहिए परंतु तो आत्मा ऐसा कार्यकरण संघात के साथ दिखाई दे रहा है कार्यकरण संघात में है ऐसा पति परंतु तो संघात की अवयव नहीं है वो यदि संघात की अवयव होता तो अनित्व भी होता और क्या होता है उसको जानने के लिए दूसरे को चाहिए था वो दूसरे के लिए होता वो अपने लिए कुछ उपयोगी नहीं हो पाता मतलब अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं कर पाता वो दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता जैसे अन्य जगह हमें दिखाई पड़ता है इसलिए करना संघात संघात दोष कार्य करण संघात के साथ वो एक हो जाएगा वो एक संघात होने के कारण वो दूसरे के लिए होता है अपने लिए नहीं हो पाते हम पहले भी बोल कर गया इस प्रकार यदि आत्मा को विषय रूप में जानने का कोशिश करोगे तब क्या हो जाएगा अन्य दोषी दूषित हो जाओगे तुम कभी जान भी नहीं पाओगे उसको और यहाँ पे अनित्व तो दोष आएगा वो पाराथत्व तो दोष आएगा वो साघात होने के कारण भी हो जाएगा अनित ज्ञान भी नहीं हो पाएगा शब्दों अपने आप ही आने लग जाएगा इसलिए आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है चैतन्य आत्म तब कैसा ज्ञान है चैतन्य आत्म ज्योतिष स्वात्म अनित स्मृति आदि व्यावधान शांत शांत मतलब जो चैतन आत्मा आत्म में रहने वाला अनिता तो, तो तर होता। होता, है। है स्मृति स्मरण करता है स्मरण करने वाला अपने आप को स्मरण नहीं कर सकते पहले अभी बोल करके इस प्रकार से कभी भी आत्मज्ञान के लिए ये नहीं सोचना की आत्मा नहीं हो रहा है आत्मा नहीं हो सकता आत्मज्ञान हो रहा है ठीक है धीरे-धीरे धीरे-धीरे बाहरी वस्तु तो संबंधित जो हमारी आकर्षण वो जैसी मन से मिलेगा। का पूर्ण अपने समझ में आ जाता है चैतन्य ज्योतिष प्राग उत्पत्ति प्रधर्धम आत्मनि एव अभावान यदि ऐसा ही होता यदि जो अभाव हो जाता परंतु आत्मा का अभाव कभी नहीं होता तब हमारा अभाव अभावी हो जाता अभाव रूप हो जाता आत्मज्ञान से पहले हमारा अभाव हमें प्रती होती अथवा मरने के बाद हमारे अभाव हमें प्रती होती परन्तु ऐसे नहीं होते शास्त्र बोल रहे तुम्हारा अभाव कभी नहीं होता यदि इस प्रकार आत्मज्ञान भी एक जन्य ज्ञान होता मतलब विषय इंद्रियों की से जैसे के दोष अपने ऊपर आ जाएगा इसी चुका इसलिए बोलते हैं तत चत चैतन्य ज्योतिष प्राग उत्पत्ति नाश के बाद आत्म आत्मा नहीं का अभाव हो जाएगा चक्षुरादि नाम इव जो है वो भी एक संघात के के के होने कारण वो भी के द्वारा जाना जाएगा, जाएगा श्वार्थ नहीं आपने, आप, आपने को प्रकाश नहीं होगा दूसरे के द्वारा प्रकाशित होगा तो अब क्या होगा की व्यवहार नहीं हो पाएगा कुछ तो हर चीज यदि दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो, hore, दुस्त दुस्त प्रकाश हो तो अनावस्था दोष होता है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा उससे भी दूसरे से भी दूसरा ऐसे हो है इसलिए तो जदा जतक उत्पन्न आत्मनि आत्मन तब तब आएगा, तो अपने लिए कम नहीं कर्म काम कर पाएगा दूसरे के द्वारा जाना जाएगा नार्थम ना ये पहले बोल करके आया कि जो है संघात होता है और जो उत्पन्न उत्पन्न विनाशील ज्ञान होता है वो दुष्ट के लिए होता है वो, वो अपने लिए नहीं हो पाता ये स्वरूप गण जो है ये अपने लिए होता है मतलब अपने आप अपने को अपने जानते हैं और उस भाव में स्थिर होता है उस, उसके द्वारा कोई और विषय का ज्ञान जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है वो ज्ञान होता है और वो आत्मा भी ऐसा ही ये अम, मतलब शब्द प्रमाण से मतलब रूपी प्रमाण से आत्मा भी ज्ञान भी ऐसा ही उत्पन्न होने वाला होगा तब तो वो एक अनित ज्ञान होगा फिर कुछ दिन बाद चला भी जाएगा इसलिए तो आत्मन बिना ऐसा नहीं है हमेशा रहता है और एक ही प्रकार से रहता है भरने खटने वाला भी नहीं है चाहे इंद्रियो काम करे चाहे ना करे एक बार आत्म आत्मा वो तो आत्मा में अपेक्षा आत्मा अनात्म ने सार्थ तो परार्थत्व तो सिद्धि इसलिए वो जो है जो हमेशा रहता है वो अपने आप अपने को सिद्ध कर लेता है जो उत्पन्न नाशवान होता है वो दूसरे के द्वारा सिद्ध होता है इस प्रकार से आत्मज्ञान भिन्नता है आत्म तो स्वयं आप आप आप को अपने, अपने कोई काम में दूसरे के काम में होता है इस प्रकार मकान अपने काम में नहीं आता अपना संघात है मकान मकान मालिक के काम में आते इसी प्रकार आत्मा यदि संघात के अवयव होता तो आप क्या होता है एक दूसरा आत्मा ढूंढ के लाना पड़ता है शरीर को चलाने के लिए शरीर से उठाने के लिए ऐसा तो नहीं होता इसलिए इस नहीं नहीं हो इस तो हो और दूसरी बात क्या है भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं जो निहाम ना स्वस्थ वायु ना विद्या इस आत्मा के बारे में विचार करना सुनने से जितना समय अपने इसके लिए दिया जो अपने अंदर गया वो कभी नाश नहीं होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कि मैं जो आत्मा को जान लिया तो हमारा भक्ति चला गया हमारा देवता चला गया ये भी नहीं है वो ऐसे ही जाएगा आपने, आप अपने को जानने से सभी के प्रति हैं देवता को देवता की दृष्टि से ही देखेंगे अन्य को आत्मा में कोई भेदभाव नहीं है कि व्यवहार तो भेद में ही होगा ये भी समस्या है ये समस्या देख के लिए एक श्लोक आता है कि भावाद्वैतम सदा कुरजात क्रियाद्वैतम न करनाथ अद्वैत अद्वैत एक भावना के विषय है अद्वैत तो के विचार हमेशा मन में चलना चाहिए परंतु तो क्रिया में कभी अद्वैत तो नहीं हो सकता क्योंकि क्रिया तो व्यवहार में होता हाँ व्यवहार करते समय इतना होगा कि पहले हम उसको हिंद दृष्टि से देखते थे अब हिंद दृष्टि से नहीं देखेंगे आत्मदृष्टि से देखेंगे व्यवहार तो द्वैत्व में ही होगा तो होगा इसलिए जो है अपेक्षित नहीं, नहीं होता है ज्योति आत्मा नित्य कूटस्थ ज्योति क्योंकि उसको आत्मा शरीर से भिन्न समझ में आया था कूटस्थ समझ में नहीं आ रहा था तभी जो है सूक्ष्म शरीर की अवय को दिखा करके सूक्ष्म शरीर के विचार दिखा करके उससे भी तुम भिन्न हो यदि के माध्यम से नहीं है अनित ज्ञान भी नहीं है ज्ञान स्वरूप हो तुम इसलिए यहाँ पे वो इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों की प्रयोग करके तो तो तो तो आत्मा को जानूंगा ये तो नहीं होगा परंतु हाँ करना कर उस करना पड़ेगा क्यों बाहरी विषय संबंधित चिंता जो मन मन को कर के द्वारा इसको समझ में नहीं पा सकते इसलिए जो उस प्रतिबंधक को मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इन चीजों को संयमित करके बाहरी वस्तु के जानने की देखने की इच्छा को कम करके केवल आत्म इच्छा को प्राप्त धीरे करते हैं तब क्या हो जाता है कि शास्त्र कृपा गुरु कृपा ईश्वर कृपा से फिर अपने कृपा मतलब अपने प्रयास के द्वारा तत्व साक्षात्ते नहीं रखते हुए नित्य चैतन्य ज्योतिमा आत्मा, आत्मा नित्य स्वयं प्रकार ज्योतिष रूप है सिद्ध होता है एवं तब शिष्य बोल रहे ननु एवं सती असती आश्रय थे कथम प्रमातु प्रमात्रितम हाँ अब ये प्रमा का विषय नहीं बना अथवा समस्त ज्ञान का आश्रय समस्त ज्ञान का आश्रय यदि यहाँ पे प्रमाता नहीं है सती एवं सत्य यदि ऐसी स्थिति है मतलब आत्मा सर्वत असंग है तो क्या हो जाएगा हम बोलते हैं कि आत्म सब सब समस्त सबका ज्ञान हो जाएगा मतलब तो सबका ज्ञान हमारे दिमाग में भरा रहेगा कि मैं फिजिक्स भी जानूंगा केमिस्ट्री भी जानूंगा फिर इकोनॉमिका ऐसे ही रहेगा ये प्रमा, प्रमा तो तो प्रमाता प्रमात तो कैसे, तो कैसे आएगा जो प्रमाता मान लीजिए जो प्रमाता है ना ये प्रमाता और साक्षी की भिन्नता को थोड़ा समझना है जो एक ही शुद्ध चेतन एक ही शुद्ध चेतन जब इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करके ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें तब उसको प्रमाता बोलते हैं परंतु उसी के पीछे जो है प्रमाता में क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ उसमें जो गायत्रित्व तो ला देता है वो साक्षी है साक्षी में कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ना साक्षी से कोई ज्ञान चला भी जाता है जो जहाँ उत्पन्न ज्ञान होगा वहाँ पे जाने का भी बना है साक्षी जो, तो जो है स्वयं प्रकाश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है साक्षी के प्रकाश से प्रमाता जो है सारा वस्तु को जानता है प्रमाता में जो है वहां पे लाएंगे साक्षी में कोई इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं होता साक्षी सर्वज्ञ है सर्वज्ञ सभी प्राय क्या है सबका प्रकाशक है सबका प्रकाशक है अब, प्र, प्र, प्रमाता अब प्रमाता में प्रमाता जो है वो इंद्र के माध्यम से जिसको ज्ञान होता है वो प्रमाता है दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता ये प्रमाता है और दृष्टित्व श्रोतृत्व मंत्रित्व विज्ञात जिसके रहने के कारण हम किसको को रहे हैं हम किसके विचार कर रहे हैं किसको देख रहे हैं जिसके रहने के हम ज्ञान पाते हैं उस अब वो साक्षी को नहीं था प्रमाता और साक्षी की भिन्नता को थोड़ा सा समझने प्रमाता हो गया जो इंद्रियों के माध्यम से विषय ज्ञान करते हो गया प्रमाता और ये जन्म ज्ञान है इसलिए क्या होता है वो जो है घटते भी है बढ़ते भी है हमने बचपन बचपन में, में पढ़ा था फिजिक्स अभी ज्ञान नहीं है भूल गया अब वेदांत पढ़ रहा है ये मन में है पर थोपी बात भूल सकते हैं परंतु जो इंद्रिय जन्म ज्ञान होगा वो अनित होता है नहीं है।, पे प्रमा का नहीं।, की ये नहीं है तो वो सर्वज्ञ तो कैसे आएगा और प्रमा कैसे आएगा बोलते हैं सर्वज्ञ सबको जानने के लिए प्र... होगा ये बात नहीं है वो सबका प्रकाशक है इसलिए जो है वहां पे प्रमातित्व आ जाता है इसलिए प्रमाया उच्चते अनित रूप विशेष जो ज्ञान जो है ना जो नित्य ज्ञान अथवा अनित ज्ञान में वो विषय की भिन्नता से नित्त नित्त नित्त होता है परंतु ज्ञान एक ही प्रकार रहता है ज्ञान एक ही प्रकार रहता है ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है उपाधि के साथ ज्ञान भिन्न रूप में दिखाई पड़ता तो पड़ोधि का मतलब कभी घट ज्ञान हुआ कभी पट ज्ञान हुआ कभी मट ज्ञान हुआ ये सब जो है उत्पन्न अथवा कभी अंतर विषय का ज्ञान हुआ ये जो उपाधि को छोड़ करके ज्ञान एक रूप है और उपाधि को मिल करके ज्ञान में थोड़ा भिन्नता की प्रती होती है इसलिए बोलते हैं प्रमाया वो जो प्रमा ज्ञान है ना वो नित्य प्रमा स्वरूप है अथवा बुद्ध की बुद्धि के साथ है तो कोई विषय के साथ है उसमें ज्ञान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ज्ञान सर्वो है।, है उसमें तो फर्क पड़ता है, वो नहीं है। के तो विषय वो करण है बुद्धि जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है बुद्धिकरण है उससे ज्ञान उत्पन्न होता है ये उत्पन्न ज्ञान और जो है अनुत्पन्न ज्ञान इसमें जो ज्ञान भाग है वो समान है उत्पन्न ज्ञान उपाधि के साथ दिखाई पड़ता है इसीलिए वो उपाधि सहित दिखने के कारण लगता है कि वो जो है ज्ञान अनित्य ज्ञान है नहीं आप देखिए पहले हम फिजिक्स को जानते थे अथवा मैथमेटिक्स को जानते थे अब क्या है मैं उसको नहीं जानता हूँ यानी कि क्या हो गई भूल गया हूँ मतलब क्या है वो जो ज्ञान है वो ज्ञान उस विषय संबंध उतना हिस्सा चला गया परंतु तो जो स्वयं प्रकाश ज्ञान है वो समझ रहा है कि अब उस विषय हमारी बुद्धि से हट गई इस प्रकार से ज्ञान की कभी बढ़ना घटना नहीं है वो जितना विषय को लेकर के ज्ञान प्रकाशित हो रहा था वो विषय में बढ़ना घटना होता है ज्ञान हमेशा एक रूप है इसलिए ज्ञान तो मैं कई बार बोला है इस चीज को पहले मैं घट को जानता हूं पट को जानता हूं मठ को जानता सब को जानता हूँ परंतु तो तो छोड़ करके ज्ञान के अब उसको एक बार समझने का कोशिश करे तब जाकर आत्मा भाव अस्थिर हो जाएगी इसलिए पे बोलते हैं प्रमाया ज्ञान का नित्य अनित रूप, तो रूप बोध, बोध विशेष इच्छा पूर्वक कोई ज्ञान होता है तो अनित होता है और ऊटस्थ नित्य जो स्मृति इच्छा पूर्वक नहीं है केवल अपने स्वरूप में बैठा व न स्वरूप विशेष विद्या इसमें कोई भिन्नता नहीं है ध्यान देना उपाधि की भिन्नता के कारण उपाधि संबंधित जो ज्ञान है वो भिन्न रूप में प्रती होने पर भी शुद्ध ज्ञान को जब देखोगे मतलब तो उपाधि को छोड़कर के वो ज्ञान एक ही है चाहे वो नित्य ज्ञान हो चाहे अनित्य ज्ञान प्रकाश एक ही प्रकार एक ही प्रकार की होते हैं इसीलिए बोलते हैं उसमें स्वरूप में कोई देखिए स्वरूप में कोई विशेषता नहीं है और यहाँ पे जथा जद, धातु अर्थिष्ठा इसको समझाने के लिए बोल रहे देखो स्था धातु है स्थिर तिष्था। मतलब मतलब थी होता है, रहता है। तो हम क्या बोलते हैं? दोनों प्रकार से प्रयोग होता है। कोई व्यक्ति चल के आ करके बैठ गया तो हम हिमालय हमेशा रहता है हिमालय तो वो, वो के लिए भी हम तिष्ठी पर्वत तिष्ठती और तिष्ठती मनुष्य मनुष्य मनुष्य में गति के बाद स्थिर होता है तो भी हम प्रयोग करते हैं देखो ये लोग यहाँ बैठ गए हैं अथवा तो स्थिर हो गए हैं और पर्वता पर्वत भी स्थिर हो गया ऐसा हम प्रयोग करते हैं मतलब पर्वत में कभी भी गति नहीं है परंतु फिर भी हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि पर्वत खड़ा है यदि गति होती तब तो फिर खड़ा होना की प्रश्न होता है तो हमें ही खड़ा रहते हैं परतु मनुष्य में गति भी है खराबी है तो समय मनुष्य प्रयोग करते हैं हम ज्ञान हमेशा रहते हैं परंतु वास्तविक है। वो हमेशा ही स्थिर हमेशा ही नित्य रूप में चैतन रूप में प्रकाश रूप में हमेशा एक ही रूप में विद्यमान रहता है परंतु प्रयोग करते समय ऐसा प्रयोग होता है ठीक है इसी प्रकार पर्वत में कोई भिन्नता नहीं है यद्यपि मनुष्य की तिष्ठता में क्या है वो के आके बैठता है और पहाड़ हमेशा ही बैठा रहता है पर स्थिरता में भिन्नता नहीं है स्थिरता एक प्रकार है इसी प्रकार से ज्ञान कोई उत्पन्न हुआ और एक नित्य ज्ञान स्वरूप स्थिर आत्मा है ये जो ज्ञान का प्रकाश है वो एक ही प्रकार है परंतु उपाधि के साथ घट पट मट के साथ वो ज्ञान कुछ भिन्न भिंड प्रती होती है परंतु उसी के मान से यदि हम इस घट को जाना पट को जाना मट को जाना परंतु जाना कौन है अथवा तो जानना क्या वस्तु है इसके प्रति जब ध्यान देंगे मतलब घट पट को हटा करके ज्ञान क्या वस्तु है इसको हम स्थिर नित्य ज्ञान तक आप पहुंचाएंगे और वही जो है तथार्थ तो आत्मा की स्वरूप है तथा नित्य अवगति स्वरूप स्वरूप आत्मा भी हम लोग बोलते हैं आत्मज्ञान हुआ है जैसे पहाड़ खड़ा हुआ है पहाड़ हमेशा ही खड़ा रहता है पर्वत तिष्टी सूर्य प्रकाश हुई थी तो सूर्य हमेशा ही प्रकाश स्वरूप है उसका प्रकाश शब्द प्रयोग करता है सूर्य प्रकाश देता है सूर्य प्रकाश स्वरूप है वो अलग कोई देने रूपी क्रिया नहीं करता इस प्रकार पहाड़ हमेशा तो रहता है वो चल पहले नहीं था ऐसी बात नहीं है कि शब्द प्रयोग ऐसा होता है इसलिए बोलते तथा नित्य तो अवगत स्वरूप प्रमात प्रमादेश और जानने वाला है इस प्रकार करना कोई गलत नहीं है क्योंकि फिर मतलब क्यों बाद में ये बोध शुद्ध बोध क्या है वही हमारा स्वरूप है उसके लिए हम उपाधि की सहारा लेते इस प्रकार से आत्मा के यथार्थ स्वरूप तो को समझने के लिए देखिए भगवान बातचो कर अभी कैसा शुद्ध मतलब लॉजिक के साथ कहाँ पे खड़ा होने पर हमें आत्मज्ञान हो सकता है उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं अब जो है ये विचार मन में चलते रहने से बस निश्चित रूप से जो है जहाँ पे हमको पहुंचना है वहां पे हम पहुंच जाएंगे थोड़ा प्रतिबंधक मिलने पर ही वो पहुंच जाते हैं ठीक है आज इसको तो यहाँ पे रखेंगे फिर जो है वैराग शतक का एक श्लोक देख लेते हैं हाँ जी तक कहां था? श्लोक तक जी कितना नंबर तक तक पढ़े थे 33 थी ठीक इसको पढ़ लिए थे हाँ यहाँ पे जो है कि जो भोग को वस्तु की अस्थिरता की वर्णन हो रहा है यहाँ पे और जो भोग करने वाला है उसका भी अस्थिरता इसका पहले भोग देखो भोग वस्तु समस्त वस्तु किसी ना किसी इससे आक्रांत है जन्म मृत्यु इच्छा से जो है बिगाड़ मतलब जाता है फिर जो है कि हमारी सदगुण दूसरे दु, की म, मतलब इससे मत्सद भाव से बिगाड़ जाता है फिर शुद्ध वन भूमि वहाँ पे भी कोई अथवा साइ हाथी आदि आकर के शुद्ध पन में भी पीड़ा नहीं था फिर राजा अच्छा है तो उसके भी कोई दुष्ट, दुष्ट मंत्री बन जाता है तो राजा के जो संसार में कोई भी वस्तु तो स्थिरता नहीं है कोई भी विभूति में जो है आपकी अस्थिरता ही बना हुआ है इसीलिए जब सारे वस्तु संसार में कुछ ना कुछ अस्थिर है केवल एकमात्र भगवान की पद आत्मा में कोई अस्थिरता नहीं है इसलिए उसी को स्थिर आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो स्थिर वस्तु को पकड़ो सर्वदा आनंद स्वरूप है फिर देखो इस पर इसका शरीर भी कैसे देखिए आधि व्या आरोग्य मून मूल्य लक्ष्मी अवशम आशु विवशम मृत्युकुशेन विधि निर्मित सुस्थि आधी व्यतिर्जन विविध्य मुन्मूल्य लक्ष्मी जत्र पतंति त्रिवृत द्वारा इव जातम इवदमु कर विधिना सुस्तिरं क्या संसार में ऐसा कोई वस्तु भगवान ने बनाया जो सुस्ती रहे सारा स्थिर है सारा, सारा अनिता देखो आप आज शरीर सुस्त है ये स्वस्थता आधी व्याधि से घिरा हुआ है भिन्न-भिन्न प्रकार की आधी के आधी हो गया मानसिक बीमारी स्वस्थता घेरा हुआ है हमारी स्वस्थता को उन्मूलन उखाड़ देते हैं हमारी स्वस्थता को उखाड़ने वाला कौन है सौ प्रकार की आधी व्याधि फिर आपके पास धन आया और जहां पे लक्ष्मी आकर के बैठ जाती है वो समझ लेना दरवाजा खुल लक्ष्मी, तो तत्रपद विपृतदार वहां पे तो जितना एडवर्सिटी दरवाजा खोल के बैठ गया लक्ष्मी आके ये करते बैठ तो जाते हमारे पास साथ परंतु सारा विपद की सारा दरवाजा खुल जाता है का ये सारा दरवाजा विपद की खोल देते हैं वहां समृद्धि जहाँ पे होगा वो विनाश के लिए ही होता है समृद्धि स्वयं ही विनाश उस दिन रहेगा फिर नाश हो जाएगा वो और जिसके पास नहीं तो उसकी भी विनाश के लिए होता है यदि पहले से सतर्क हो जाता है उसके ऊपर आसक्ति ना होता तो बस सस्त यदि उसको समृद्धि धन आया आसक्त होकर के पकड़ के रखने का कोशिश करता है वो धन भी जाएगा अपने आप भी जाएगा जैसा कोई बच्चा अपने आप जन्म लिया जातम जातम अवश्य घेर रखा है क्योंकि मृत्यु तो अनिवार्य है मृत्यु तो तुरंत उसको पकड़ लेता है मतलब जिस क्षण वो पैदा हुआ उसी समय से मृत्यु उसका केस पकड़ रखा मौका मिलते ही दबोचते जातम जातम अवश्यम आशुशम बहुत ही शीघ्र मृत्यु के आ जाते हैं तो मृत्यु उसको आत्म आत्म मतलब अपने अपना कर लेता है मृत्यु अब बताओ संसार में तत्किन तेनारकुशन विधिना जन निर्मित क्या भगवान ने संसार में ऐसा कुछ बनाया जिसमें निरंकुश जो है जिसमे मतलब सुस्थि रहता है निरंकुश सुस्थि रहता है सृष्टि निरंकुश निरंकुश सृष्टि भरा हुआ है मतलब भगवान ने संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं बनाया जिसके पीछे कोई भय लगा हुआ नहीं हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ विपरीत वस्तु गिरा हुआ है भगवान में संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो निर्मित वस्तु तो अनेत होगा होगा केवल मत जो निर्मित नहीं हुआ वो है और उसी को सहारा लेने पर ही हम आनंद में रह सकते हैं इसको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं जब विचार करके देखो संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है इसमें से सुस्थिरता कहां से आएगा इसको जितना हम अपनाएंगे उसमें अस्थिरता ही उत्पन्न करेगा हमारे इसलिए आधी मूलते हमारी स्वस्थता नाश होता है आधी शारीरिक और मानसिक दो शरीर है दो शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां है उसी से हमारी स्वस्थता नष्ट होता है जहां पे लक्ष्मी आना शुरू हो जाता है वो समझना कि विपद के दरवाजा भी खुल रहा है हमारा अनर्थ के दरवाजा खुल रहा है पैदा हुआ तो मृत्यु भी उनको घेर लेता है किस समय मृत्यु क्रास कर लेगा उसमें भी कोई गारंटी नहीं जन्म तो तो तो में भगवान जो भी कोई वस्तु उत्पन्न हुआ वो मृत्यु के कराल ग्रास से घिरा हुआ है भगवान ने ऐसा कुछ भी वस्तु नहीं बनाया जो सुस्थिर है सारा चीज अस्थिर है इसलिए अभी से इसको समझ करके से मन मन मन को को को उठा करके स्थिर स्थिर पद पद में में लगाना है जो स्थीर, स्थीर से हुआ है है जो जो स्थिरता भगवान के के उसी में मन को लगाने का अभ्यास करना है। इसे को के लिए एक देखो दिखाई पड़ते हमको तो बाहरी वस्तु को लेकर के बोला अब अपने शरीर को लेकर और तो बोल रहे देखो भंग तरला भोगास्तुंगतरंग भंग तरलाधि स्तोकाने दिना जौवनशुख स्फूर्ति प्रिया स्थित तत्संसारसारमे निखिल बुद्धा बुधा बोधका लोकानुग्रहेशल मनसा जत्न भोगास्तुंगतरंग भंग तरलाध्वंसि स्कानेौवन सुख स्फूर्ति प्रियाशु स्थिता तत्संसारसारमे निखिल बुध्वा बुधा बोधका लोका मनसा समाधि देखो अभी तो कुछ छोटे बच्चे नहीं हो अभी तो जीवन की जो है लगभग 80 प्रतिशत समय बीत गया है है बाकी थोड़ा 20 प्रतिशत बचा हुआ है। इस, इस समय हमें करना क्या चाहिए बस जितना अनुभव है उसके द्वारा जो है समस्त भोग को वस्तु से मन को उठा करके हित के लिए जो भी कर सकते हो उतना करो भोग तुंग तरंग भंग तरला इंद्रे व रहता है निरंतर टूटता रहता है बिगड़ता रहता है भुकर जाता रहता है प्राणाचार जो भोग करने जुग जो इंद्रिया है वो भी क्षण आज है कल काम करें नहीं रहेगा कोई निश्चय नहीं है भोग वस्तु भी अनित्य अनिद्रियो क्यों? क्योंकि मतलब मतलब सबको समझ में आता है, जो है कुछ थोड़ा ही दिन के लिए तो मनुष्य के जीवन है और जो प्रिय वस्तु के साथ जो है व्यवहार करने के जो सुख वो बिल्कुल ही छोटा थोड़ी थोड़ी दिन के लिए होता है वो फिर जो है वो ही चला जाता है सुख भी चला जाता है शरीर भी अस्तित्व हो जाता है, इसलिए जो में, और शार है। इसमें भी नहीं है। जिस प्रकार ऑनियन होता है ना प्याज उसके छिलका निकाल दो निकालता अंदर सार वस्तु कुछ नहीं निकालता ठीक इसी प्रकार संसार के जो है आप जितना विचार करेंगे जितना विचार करेंगे सार वस्तु कुछ नहीं मिलेगा सांसद का लोक उपदिष्ठा के रूप में लोक अनुग्रह पेशल मनसा ठीक है जीवन में जो बीत गया बीत गया बाकी समय जो है कि एक शुद्ध मन के द्वारा संसार के हित के लिए अपने कोई विश्वास तो नहीं रखते वे भगवान प्राप्ति में और के इच्छा करेंगे, करेंगे समझ कर दु, दु, कर में आ जाएगा उसमें ही जितना प्रयास करना चाहते हैं प्रयत्नवान होगा अर्थात ज्ञान रूपों से उपदेश आदि के माध्यम से संसार सागन में निमग्न जो पुरुष है जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है उसको जो है उनको थोड़ा सा उनको भी थोड़ा समझाने का कोशिश करे संसार में कोई वस्तु उपेक्षणीय नहीं है ये हमारे दे। तो देख करके जो हमें अनुभव में आया है सच्चाई उसको सामान्य व्यक्ति जिस कभी भी समझ में नहीं आ रहा है उसको जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको समाज समझाने का कोशिश करे इस बात मतलब अपने आप उससे ऊपर उठ करके और फिर जो है दूसरे के हित के लिए बाकी जीवन भीता है ये भोग, तुंग तरंग भोग जाये। उन्नत जो है तरंग भंग मतलब तरंग जो निरंतर टूटता है और फिर बह जाता है निरंतर टूटता है बह जाता है इतना चंचल है ये भोग को वस्तु और प्राण तो क्षण है क्षण प्राण जिसका जरा भोग करते है वो भी कुछ देर के लिए नाश हो जाता है इस प्रकार से भगवान ने जीवन को जीवन ही कितना थोड़ा है उनमें से भी भोग और थोड़ा कम हो जाता है इसीलिए संसारिक वस्तु को असार समझ करके संसार बोध बोधा बोध का जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ करके जान करके और जो भी है अपने आप समझे दूसरे को भी आचरण के द्वारा समझाए क्या समझ में आया तो उनका में भी यही इत इस इतना दिन में मूर्खता के कारण भोगलिप्स होकर के पढ़ा रहा परंतु जब समझ में आ गया कि जो है इस ये जो है हमारे लिए सुख कारक नहीं है तो सभी व्यक्ति को जो है ये ये सब सूचना देना चाहिए कि देखो संसार सभी व्यक्ति का जीवन में समाज में तो आता है आज नहीं तो कल भगवत के पास समय समाज में आता है तो कुछ आगे बढ़ पाता है नहीं तो जो है समय चले जाने पर फिर जो है वो भोगी ही भोग लगता है ठीक है आज इसको यही रखते हैं फिर कल देखेंगे ये जो है भोग की के, के बारे में इसके बाद काल के बारे में आएगा इसमें एक दो करके को हम बात में स्किप कर देंगे कुछ जो नहीं है ठीक यहीं पे रखते हैं ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णाथ पूर्ण पूर्ण सूर्ण पूर्णिष्यम नमो नारायण त... अच्छा। ओम नमो नारायण जयपुर अच्छा वो भी बैठे हैं अच्छा हुए ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण कैसे है ठीक है जय भगवान भगवान बस परिवार सब ठीक है ना बसंत ठीक है सब ठीक मत ठीक है ठीक ठीक है जय भगवान सबको सस्त रखे अच्छा रखे ओम नमोनामोनाम